नमस्कार मैं हूं प्रियंका आप सुन रहे हैं रेडियो सरगम 90.8 एफएम सुनो दिल से नमस्कार आप सुन रहे रेडियो सरगम 90.8 एफएम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हम लोग इस साक्षात्कार में आप सभी को एक और शख्सियत से मिलाएंगे और पिछले बार हमने हेल्थ टिप्स सुने थे आशा करता हूँ आप सभी को हेल्थ टिप्स याद होगा आयुर्वेद के बारे में भी बताई थी और हवा पानी और अन्न ये तीनों ही दूषित हैं इसको शुद्ध करने से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और हम हॉस्पिटल या फिर बीमारियों से बचे रहेंगे तो ये विषय उनका था और इसी विषय पर उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया था राकेश पोरवाल जी जी फिर से हमारे साथ वो आज हैं और वो अपने विचारों को लेकर हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप सभी की तरफ से राकेश पोरवाल जी का फिर से एक बार साक्षात्कार इस कार्यक्रम में स्वागत है नमस्कार सभी दोस्तों को मेरे एफएम रेडियो सुनने वाले सभी साथियों को नमस्कार राकेश पोरवाल दिल्ली से मैं आज आपके सामने एक ऐसा विषय लेके आया हूँ चिकित्सा पद्धति पर कि आज हमारा चिकित्सा जो सिस्टम है वो कारगर क्यों नहीं सिद्ध हो रहा तो मैं आपको कुछ अपनी व्यक्तिगत बातों से आपको अवगत कराऊंगा हमारा जो सिस्टम चलता है वो पांच चीजों पर आधारित बॉडी सिस्टम ऑर्गन टिश्यू और सेल हम जब बीमार होते हैं तो एक डॉक्टर के एक्सपर्ट के पास जाते हैं डॉक्टर हमें कई दिन महीने साल तक अपनी थेरेपी दवाइयाँ खिलाता रहता है लेकिन हमारे प्रॉब्लम्स जो हमारी स्वास्थ्य है उसमें कोई फर्क नहीं आता उसके बाद एक दिन डॉक्टर छः महीने साल वर दवाइयाँ खिलाने के बाद हमारे हाथ में एक स्लिप थमा देता है कि भाई साहब बहन जी मैंने आपको ये कुछ टेस्ट लिखे हैं आपके टेस्ट करा के आइए और उसकी रिपोर्ट हमें दीजिए जब हम टेस्ट रिपोर्ट करने के बाद डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं तो डॉक्टर कहता है आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा जब ऑपरेशन ही करना था तो अब तक वो हमें किस चीज की दवाइयाँ खिला रहा था जो एक साल छः महीने होने के बावजूद हमारा मर्ज नहीं होता खैर डॉक्टर हमारा ऑपरेशन करता है मैं आप सबसे ये बताना चाहता हूं और जानना चाहता हूं क्या डॉक्टर के पास आपके ऑपरेशन करने के बाद भी स्वस्थ करने का कोई और रास्ता है मेरे ख्याल से तो नहीं क्योंकि ऑपरेशन के बाद कोई रास्ता नहीं बचता डॉक्टर ऑपरेशन किस चीज का करता है हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं जो ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं उन ऑर्गन्स को वो काट पीट के चीर फाड़ के निकाल देता है और निकालने के बाद जो बैलेंस बचते हैं सेस बचते हैं उनको हमारा शरीर चलाने के लिए छोड़ देता है क्या आप समझते हैं कि ऑपरेशन के बाद भी कोई गुंजाइश बचती है डॉक्टर के पास आपको स्वस्थ करने की ये मेरे ख्याल से नहीं मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो सिस्टम चलता है हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो हमारे एक मास के लोथड़े हैं जो टिश्यू और सेल से डेवलप होते हैं मैं एक आपको यहाँ पे बीच में जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारा प्रत्येक व्यक्ति जिसके बॉडी का जो वेट होता है उस वेट के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी में सेवेंटी पानी होता है और 25 परसेंट में ये हमारा जो मांस है ब्लड है हड्डियां हैं ये सब चीज़ होती हैं 75 परसेंट पानी होता है उस पानी से ही हमारा ब्लड जनरेट होता है रेड जो सेल्स होते हैं वो हमारे ब्लड जनरेट करते हैं और ब्लड से जनरेट होने के बाद जो हमारे टिश्यू डेवलप होते हैं सेल डेवलप होते हैं टिश्यू डेवलप होते हैं तो ये कई बहुत बड़ी संख्या में होते हैं हमारे एक वर्ग सेंटीमीटर स्किन की एक वर्ग सेंटीमीटर में दस हजार सेल्स होते हैं अब आप आकलन कर लो कि एक वर्ग सेंटीमीटर में जब दस हजार टिश्यू सेल्स होते हैं तो हमारी पूरी बॉडी में कितने टिश्यू और सेल होते हैं लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में जो हमारे ऑर्गन्स बनते हैं वो इन्हीं टिश्यू और सेल्स के बंडल होते हैं हम हमें एक चीज तो हमने पहले अपने एक साक्षात्कार में आपको बताया था कि हम बीमार किसकी वजह से हुई दवाइयों की वजह से खाने की वजह से पॉल्यूशन भोजन पानी हवा इन सब से वो क्यों दूषित है केमिकलाइज है डॉक्टर हमें क्या खिला रहा वो भी तो दवाइया खिला रहा दवाइयां किससे बनी केमिकल से अब आयुर्वेदिक तभी कहता कोई भी नेचुरल चीज हमारे जो है अपने अंदर किसी तरह के पोल्यूशन टॉक्सिन केमिकल को ऑब्जर्व नहीं करता तो हमारे अंदर जो इतने माइक्रो जो टिश्यू और सेल हैं जो हम अपनी आंखों से दिखते नहीं है हमें जो है मैग्निफाइड गिलास से देखने पड़ते हैं क्या वो इस केमिकल को बर्दाश्त कर पाएंगे जो आप हम डेली सुबह से शाम तक खा रहे हैं उनको ये बर्दाश्त कर पाएंगे नहीं हमारी बीमारी के बजाय जब हमारे शरीर के अंदर एक केमिकल्स का लेवल बढ़ता है तो वो टिश्यू और जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होते हैं डैमेज जो होते हैं डैमेज होने के बाद वो धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे ख़त्म होने लगते हैं ख़त्म होते हैं तो वही अंग हमारा कोई भी चीज़ शरीर में कितनी टाइम तक अगर वो ख़राब रहेगी तो वो आपस में सड़ेगी गलेगी और सड़ने गलने की वजह से वो हमारा जो है पूरा उस हिस्से को डैमेज कर देगी तो वो जो डैमेज हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो इसीलिए होते हैं डॉक्टर क्या करता है उन ऑर्गन्स को काट छांट के निकाल देता है गली हुई सड़ी हुई चीज़ को निकाल दिया ऑपरेशन कर दिया तो ये हमारा सिस्टम जो है ये आपको समझ में अगर आया हो तो ये है कि हमारा जो एलोपैथी का सिस्टम है वो हमारा केवल थर्ड लेसरी मतलब जैसे अभी हमने बताया पांच सिस्टम से चलता है बॉडी सिस्टम ऑर्गन टिश्यू और सेल तो ये हमारा जो एलोपैथी सिस्टम वो केवल ऑर्गन तक काम करता है जबकि बीमार हमें करते हैं टिश्यू और सेल जब हमारा ये एलोपैथी सिस्टम तीसरे सिस्टम से आगे बढ़ ही नहीं पाता है जो हमें बीमार करते हैं चौथा और पांचवा सिस्टम टिश्यू और सेल वहां तक पहुंचता ही नहीं तो हम स्वस्थ कैसे रह जाएंगे कैसे स्वस्थ हो पाएंगे यही वजह है आज कि हम बीमार हैं कोई डॉक्टर हमें स्वस्थ नहीं कर पा रहा हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी एक प्रॉब्लम्स के लेके कई महीने साल तक हमें वो अपनी दवाइयां खिलाता है नतीजा ये निकलते हैं कि वो एक प्रॉब्लम तो हमारी हल नहीं होती है चार प्रॉब्लम पैदा जरूर होती है। हमें ऐसे पद्धत को अपनाना है जो हमारे टिश्यू और सेल को रिपेयर रखे करें उनको स्वस्थ रखे और वो पद्धत केवल है आयुर्वेद अगर हर्बल आयुर्वेद अगर हम उस पर कंसंट्रेट करेंगे उस पर ध्यान देंगे तो अच्छे स्वस्थ रह पाए बच सकते एलोपैथी तो जितना जल्दी हो सके हमें इन सब बातों को समझना है और अपनी चिकित्सा पद्धत को बदलना है अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं धन्यवाद राकेश पोरवाल जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोता मित्रों को भी अच्छा लग रहा होगा जो जो रेडियो सरगम को इस वक्त सुन रहे हैं और काफ़ी अच्छी बातें आपने बताई शुरुआत में आपने बताया कि किस तरह से जो भी बीमार व्यक्ति है उसको एडमिट किया जाता है उसके बाद फिर टेस्टिंग किया जाता है फिर बाद में ऑपरेशन तक उनको ले जाते हैं और फिर ऑपरेशन करके ठीक किया जाता है तो इस तरह का लंबा प्रोसेस ऑलोपैथी में है और उससे अच्छा आपने बताया धीरे धीरे जो सिस्टम है बॉडी हीलिंग की जो सिस्टम है वो सेल्स से बना हुआ है वो चीज़ आपने बताया ताकि हमारी समझ में जल्दी से आ जाए किस तरह से हमारा बॉडी जो है आ, काम करता है वो आपने बताया तो ये एक अच्छी जानकारी रही और मैं चाहूँगा कि इसी तरह की जानकारी आप आगे भी हमें देते रहें और आखिरी में आपने आयुर्वेद के बारे में बताया कि आयुर्वेद जीवन पद्धति या हर्बल लाइफ जीवन पद्धति अपनाएँ और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं तो मैं फिर से हमारे श्रोता मित्रों से अपील करूंगा कि आप इस बात को ध्यान में रखें जब भी आप बीमार हो या थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है आयुर्वेद या हर्बल मेडिसिन का सहारा लें आयुर्वेद के बारे में जानकारी हासिल करें और उसका प्रयोग करें ताकि आप जल्दी से जल्दी नेचुरली ठीक रहें और बड़े खर्चे या बड़े हॉस्पिटल में टेस्टिंग वगैरह के चक्कर में जाने से अच्छा है कि आप अपने दम पर अपने अनुकूल और कुदरती इलाज जरूर करें शुभ कामनाओं के साथ आप स्वस्थ रहें मस्त रहें और राकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद आप सुनाए हैं रेडियो सरगम 90.8 पॉइंट सुनो दिल से तीती ती I am not alone. सामने होना मेरी दे के बाबा पास हो मेरे संग संग रहते सदा दीते ही